भक्त एवं ज्ञानी की स्थिति श्रुति भी विभिन्न प्रकार से पहले सृष्टि इत्यादि का कथन क्यों करती है इसीलिए हमेशा शास्त्र की इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और भक्ति का जो गहनतम रहस्य है वह कहीं भी ज्ञान का विरोधी नहीं है जो वास्तविक भक्ति है और जो ज्ञान की स्थिति है वह एक ही है इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं वह भगवान की तरफ से होती है और यह विचार रूपी पुरुषार्थ से होती है पर यह भी अहमता यदि तत्व में समर्पित नहीं होगी तो काम नहीं चलता प्रश्न यह है कि तत्व में जब प्रतिष्ठित ज्ञानी हो जाता है भगवत तत्व में प्रतिष्ठित भक्त हो जाता है तो उसका क्या लक्षण है हमने पहले कह दिया कि सब चीज का जगत में लक्षण आप बना सकते हैं भक्त का लक्षण नहीं कर सकते जैसे भक्त का लक्षण नहीं कर सकते हैं ऐसे ज्ञानी का नहीं कर सकते हैं तपस्वी का लक्षण आप कर सकते हैं जो तप करता है चंद्रायण करता है सूर्य के प्रकाश में खड़ा रहता है जल में खड़ा रहता है और अन्य नहीं खाता है विभिन्न प्रकार से इंद्रियों को शरीर को तपाता है उसको आप तपस्वी कह सकते हैं कोई शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता है उसको शास्त्रज्ञ कह सकते हैं कोई विभिन्न प्रकार से कथा कहने वाला है उसको आप कथावाचक कह सकते हैं इस तरह विभिन्न प्रकार का लक्षण आप कर सकते हैं पर ज्ञानी का लक्षण क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको जो लक्षण दिखाई देता है वह अनात्मा का है आत्मा का नहीं है अनात्मा के लक्षण से आत्मा का लक्षण आप कैसे करेंगे जो लक्षण हमको दिखाई देगा व्यवहार का वह व्यवहार का लक्षण अनात्मा का होगा वह ज्ञानी का लक्षण नहीं हो सकता है और ज्ञानी का निश्चय हम समझ नहीं सकते हैं सबसे बड़ी समस्या यह है इसलिए विभिन्न प्रकार से मन में विकल्प होते रहते हैं ऐसे भक्त हैं भक्त ही कह दो कोई संकल्प भी नहीं करता है वह सब ईश्वर से हो रहा है उधर से हो तो रहा है आपका भी पर आप इस बात को समझ नहीं सकते भक्त का तो सब ईश्वर से ही हो रहा है आपके ईश्वर से होने पर पर भी ईश्वर से जो हो रहा है उसमें आपकी कामना वासना कर्म संस्कार है ये सब हेतु बनते हैं जैसे कोई चिंतामणि मिले चिंतामणि के नीचे संकल्प किया जो संकल्प किया वह प्रकट हुआ तो फल चिंतामणि से हुआ पर निमित्त क्या हुआ आपका संकल्प बना इसलिए सबको एक फल नहीं मिल सकता ईश्वर से यहाँ भी हो रहा है पर उसमें आपका संकल्प आपका कर्म संस्कार हेतु बनता है भक्त में क्या होता है भक्त में ये कर्म संस्कार इत्यादि रहे ही नहीं तो हेतु कौन बनेगा जो लोग वह उधर से ही होगा यहाँ का कोई निमित्त नहीं है भगवान की इच्छा से भगवान की कृपा शक्ति ने जगत के कल्याण के लिए उनको रखा है बस उस शरीर की रक्षा भगवान की कृपा शक्ति कर रही है अब उसने ही रखा है और भगवान की कृपा शक्ति का हर व्यवहार जगत के लिए हितकर ही होगा लोगों को परमेश्वर की तरफ मोड़ने का ही होगा चाहे उसका उठना हो बैठना हो जाना हो बोलना हो चलना हो सभी में एक कृपा शक्ति अनुसूचित है एक परमेश्वर तत्व अनुच्यूत है एक ईश्वर तत्व आत्म तत्व अनुसूत है इसलिए उसके व्यवहार को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता इसलिए उसके व्यवहार के विषय में विचार नहीं हो सकता इसलिए उसके व्यवहार के विषय में विचार तो नहीं किया जा सकता फिर भी कुछ विचार करने की आवश्यकता है आवश्यकता यह है कि एक सिद्धांत निर्धारित है पहले वह निर्धारित सिद्धांत क्या है भक्त से भजन ही होगा और ज्ञानी से भी भजन ही होगा दूसरा कुछ नहीं दूसरा कुछ होने के लिए निमित्त नहीं है अवधूत गीता में अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेयी परम ज्ञानी ने एक श्लोक लिखा है बड़ा मार्मिक श्लोक है वे कहते हैं कि भगवान तीन अपराध मुझसे रोज होते हैं उन अपराधों को आप क्षमा कर देना ज्ञानी शिरोमणि है कोई दत्तात्रेय जी के ज्ञान के विषय में शंका नहीं कर सकता पर कहते हैं कि तीन अपराध रोज होते हैं किसी ने कहा आपसे भी अपराध होता है कहे हाँ अपराध होता है कहा क्या अपराध होता है कहा तदियात्राया व्यापकता हताते ध्यान न चेत परता हताते स्तुत्या नया वांग परता हताते क्षम स्वनित्यम त्रिविधापराधम कहते हैं मैं जानता हूं मुझे प्रत्यक्ष दिख रहा है कि कण कण में एक आत्म तत्व व्याप्त है वही सबका स्वरूप है जगत का भी स्वरूप है और मेरा भी स्वरूप है मुझे इस अनुभव में कहीं भी बाधा नहीं है फिर भी कभी कभी आपके दर्शन के लिए चला जाता हूं वृंदावन और कभी आपके दर्शन के लिए बद्रीनारायण चला जाता हूँ कभी रामेश्वर में जा कर के जल चढ़ाता आता हूँ तो यह बताओ जो कण कण में व्याप्त है उसके दर्शन के लिए कहीं जाना इसका मतलब उसकी व्यापकता को तोड़ना कहा फिर क्यों तोड़ते हो जब तुम जानते हो तो तुम बद्रीनाथ दौड़ करके क्यों जाते हो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है कि यही करते करते तो अपने को पता लगा कि आप व्यापक हैं तो अभ्यास पड़ा हुआ है एक तो यह अभ्यास पड़ा हुआ है दूसरी बात यह है कि इस शरीर का सदुपयोग किया है यह शरीर तो यात्रा ही करेगा तो जब जगत की यात्रा करने के लिए यह चलता फिरता रहता है तो भगवान के निमित्त से यात्रा क्यों नहीं करना इसको क्या जिसको ज्ञान उदय होगा उसकी बुद्धि में अविवेक रहेगा उसकी बुद्धि तो परम विवेकी है वह सही जानता है कि उसके शरीर का क्या सदुपयोग है इसलिए उसके शरीर से कोई भी व्यवहार होगा वह अहितकर हो नहीं सकता है जिस बुद्धि में भगवत दर्शन की योग्यता उत्पन्न हुई जिस बुद्धि में आत्म दर्शन की योग्यता उत्पन्न हुई वह बुद्धि क्या अधर्म की तरफ जाएगी क्या किसी स्वार्थ में प्रवृत्त होगी क्या उस बुद्धि में संकुचित भाव उत्पन्न होगा कभी भी नहीं हो सकता है शरीर का सदुपयोग करना वही बुद्धि जानती है दूसरा शरीर का सदुपयोग क्या कर सकता है एक क्षण दो क्षण एक घंटा दो घंटा आप शरीर को बैठा लीजिए भगवान के निमित्त से और उसके बाद जगत में ही दौड़ाइए पर उसका तो प्रत्येक क्षण भगवान के लिए होता है क्योंकि कण कण में उसे भगवत मूर्ति ही दिखाई देती है सर्वत्र समदर्शिना समदर्शी को तो भगवान की मूर्ति प्रत्येक कण में दिखाई देती है इसलिए उसके एक एक क्षण का शरीर से सदुपयोग होता है दुरुपयोग की कोई भी आकांक्षा बन नहीं सकती तो कहा एक अपराध तो यह मैं करता हूँ और क्यों करता हूँ इसको भी बता दिया दूसरी अपराध तो कहा सवेरे शरीर उठ जाता है और स्नान करके आपके ध्यान में बैठ जाता है अरे आप चित्त से परे हैं अतीतह पंथानम तब महिमा वांग मनसोह आपका स्वरूप मनवाणी की पहुँच से परे है मैं इसको जानता हूँ मैंने इसका अनुभव किया है कि मनवाणी की पहुँच आप में नहीं है जो मनवाणी की पहुँच से परे हैं क्या मन से उसका ध्यान किया जा सकता है आप चित्त से परे हैं पर मैं रोज ध्यान करता हूँ और ध्यान करता हूँ तो चित्त का परत जो आपका स्वरूप है उसका खंडन करता हूँ एक अपराध करता हूँ कहा फिर क्यों ध्यान करते हो झूठे ही बैठ बैठ करके कहा कि ध्यान इसलिए करता हूँ कि यही ध्यान करते करते तो पता लगा कि आप चित्त से परे हैं इसलिए चित्त का अभ्यास पड़ा हुआ है और सोचता हूँ मन से किसका ध्यान करना मन का सदुपयोग क्या है मन का सदुपयोग है तत् चिंतनम तत्कथनम यही सदुपयोग है इसलिए मन से निरंतर आपका चिंतन करता हूँ और प्रतिदिन विशेष ध्यान करता हूँ दो प्रकार की स्थिति बनती है व्यवहार में आप जीवन में भले ही न उतार पाए सिद्धांत तो समझ के जरूर रखना चाहिए आप गुरु के आश्रम में जाते हैं वहाँ झाड़ू लगाते हैं झाड़ू लगाने में अंदर क्या भावना बनती है कि मैं गुरु की सेवा कर रहा हूं। गुरु के आश्रम में झाड़ू लगाते हैं तो गुरु की सेवा की वृत्ति बनती है गुरु के आश्रम में गए हुए लोगों को आप चाय पानी देते हैं तो गुरु की सेवा की वृत्ति बनती है वहां पर जो कुछ भी आप करते हैं उससे गुरु की सेवा की वृत्ति बनती है घर में क्यों नहीं बनती यदि वहाँ बन सकती है तो घर में भी बन सकती है घर में इसलिए नहीं बनती कि घर के मालिक हम हैं घर का मालिक भगवान नहीं हैं घर का मालिक गुरु नहीं है घर के मालिक हम हैं यह बात यदि निकल जाए अंदर से तो घर की जो सेवा है वह भगवान की सेवा होगी बहुत लोग सोचते हैं कि हमको ध्यान और मंत्र जप करने की क्या जरूरत है हम तो जो करते हैं भगवान ने यहाँ रखा है भगवान जो कराता है वह करते हैं भगवान की सेवा ही कर रहे हैं ऐसे भी एक सिद्धांतवादी है और वे कर्म को ही मान कर कहते हैं कि कर्म हम भगवान के लिए करते हैं भले ही न करते हों पर ऐसा मानते हैं कहते हैं पर अनुभव को कभी नहीं छोड़ना चाहिए आश्रम में रह करके सब सेवा करते हैं पर कभी कभी आपको जब समय मिलता है आपके मन में आता है कि गुरु जी के पास बैठें गुरुजी के सामने बैठकर के दो बातें सुने गुरुजी के सामने बैठकर के दो बातें पूछें और वही जो क्षण है वह क्षण ऐसा बल देता है कि वह 24 घंटे की सेवा आपकी गुरु में समर्पित होती है साधक को भी मन के बहलावे में उस क्षण को नहीं छोड़ना चाहिए नियमित ध्यान नियमित सत्संग नियमित चिंतन इसको नहीं छोड़ना चाहिए वही साधक के अंदर ऐसी शक्ति देता है कि जिससे आप 24 घंटे के व्यवहार को भगवान के साथ जोड़ सकते हैं उसका एक विशिष्ट महत्व है इसलिए इसको साधक को नहीं छोड़ना चाहिए और सिद्ध का छुटता नहीं है ज्ञानी में आत्मा अक्रिय है अक्रिय स्वरूप में ज्ञानी प्रतिष्ठित है वहां कोई क्रिया संभव ही नहीं है जहाँ कोई क्रिया संभव नहीं है वहाँ कर्म कैसे हो सकता है पर जब तक शरीर है तब तक शरीर इंद्रिय मन से कर्म हो रहा है वह परमेश्वर की कृपा शक्ति से हो रहा है और वह कर्म ऐसे होगा जिसका मुख भगवान की तरफ रहेगा जिसका मुख स्वरूप की तरह होगा शरीर इंद्रिय मन का सदुपयोग दूसरा चाहने पर भी कैसे कर सकता है जो प्रकृति के अधीन है तीसरा क्या अपराध है कहा मया वांग परता हता दे हे प्रभु मैं रोज आपकी स्तुति करता हूँ जानता हूँ कि वाणी आप तक पहुँचती नहीं है फिर भी स्तुति करता हूँ यही वाणु का वाणी का सदुपयोग है जगत की चर्चा करने से वाणी विकृत हो जाती है और भगवान की चर्चा से वाणी पवित्र हो जाती है वाणी का सदुपयोग वही जानता है वाणी का सदुपयोग दूसरा कौन कर सकता है ज्ञानी और भक्त की जो वाणी है यह वाणी ही जगत का कल्याण कर रही है पहले जब जाता है कोई सत्संग करने के लिए तो संत का ज्ञान तो उसे दिखता नहीं संत का शरीर दिखता है शरीर के पास जा कर के बैठता है तो पूछने पर कि कहाँ गए थे कहता है सत्संग में गए थे उसका शरीर भी ऐसा हो जाता है उसके शरीर की प्रत्येक चेष्टा भी ऐसी हो जाती है कि उसके पास बैठने से भी सत्संग हो जाता है फिर वाणी का सत्संग शुरू होता है शरीर का सत्संग होने पर उसे अपने घर नहीं ले आ पाता पर वाणी का सत्संग जब शुरू होता है तो उस वाणी रूपी सत्संग को अपने घर भी ले आता है तो चिंतन भी कर सकता है स्वयं तो खा सकता है दूसरे को खुला भी सकता है अब सत्संग दूसरे स्तर में पहुँच गया फिर जब उसको जरा ध्यान आता है सत्संग के महत्व को जानता है तो वाणी का विचार करता है तो जो श्रवण है वह मनन रूप में परिणत होता है जब मनन करने लगता है तब उसके अर्थ में दृष्टि जाती है संत की वाणी का अर्थ क्या है आत्मा है परमात्मा है तब परमात्मा आपका परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जब उस अर्थ में निष्ठा बनाने के लिए चलता है तब परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है जहां पर सत्संग पूरा हो जाता है